गीता तत्व चिंतन योग की परिभाषा योगस्थ का दूसरा लक्षण योगस्थ होने का दूसरा लक्षण बताया गया कि ऐसा पुरुष कर्म की सिद्धि अथवा असिद्धि दोनों ही अवस्थाओं में समान रहेगा अर्थात सफलता से न तो वह उद्वेलित होगा और न असफलता से उद्विग्न दोनों ही अवस्थाओं में उसकी बुद्धि संतुलित बनी रहेगी जीवन में जैसे विफलता बुद्धि विक्षेप पैदा करती है वैसे ही सफलता भी ये दोनों स्थितियां हमें बहिर्मुख बनाती है और इसलिए योग से दूर करती हैं अतः उभय परिस्थितियों में अचांचल्य का सम बने रहने का उपदेश दिया गया इससे पूर्व भी श्री कृष्ण कह चुके हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयऊ अतः स्वाभाविक ही प्रश्न उठता है कि यह पुनरुक्ति क्यों व्याख्याकार पुनरुक्ति दोष का परिहार यह कहकर कर करते हैं कि प्रथम प्रसंग सांख्य के उपदेश का है और प्रस्तुत प्रसंग योग के उपदेश का वहाँ ज्ञान मार्गियों के लिए सुख दुख लाभ अलाभ जय पराजय आदि द्वंद्वों में बुद्धि को सम रखने का उपदेश दिया गया है और यहाँ यही बात कर्म योगियों के लिए कही गई है वहां युद्ध रूपी कर्म के फलों में समान दृष्टि रखना बताया गया है और यहाँ सभी प्रकार के कर्मों के संदर्भ में सिद्धि और असिद्धि को की दशा में बुद्ध के समत्व का उपदेश दिया गया है तो चाहे भिन्न भिन्न प्रसंगों के परिप्रेक्ष्य में हो इस उपदेश को देखें अथवा सामान्य और विशेष संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में दोनों ही दृष्टियों से पुनरोक्ति दोष नहीं ठहरता सिद्धि असिद्धि में समान भाव एक शंका और पहले के श्लोक में तो कहा ही है कि फल की आशा का परित्याग करना चाहिए तब इस श्लोक में फिर से सिद्धि और असिद्धि में समान रहने की बात क्यों उठाई जब फल की इच्छा हो छोड़ दो तब सिद्धि और असिद्धि का प्रश्न ही कहाँ रहा इसका उत्तर व्याख्याकार यो देते हैं कि प्रत्येक कर्म के जो स्वर्गादी फल बताए गए हैं उन्हें छोड़कर कर्म करने का उपदेश पूर्व पद्य में दिया गया है इन फलों को छोड़ देने पर भी कर्म का और एक फल एक दूसरे प्रकार से प्राप्त होता है और वह है चित्तशुद्धि या भगवत कृपा के रूप में तो यहाँ इस दूसरे प्रकार के फल की सिद्धि असिद्धि में भी समान भाव रखने की बात कही गई अर्थात यह भी विचार मत करो कि इतने दिन मुझे कर्म योग में लगे हो गए, फिर भी मेरी चित्त शुद्धि हुई कुछ हुई नहीं या यह कि अभी भी भगवत प्रसाद के कोई लक्षण मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं इत्यादि तुम तो केवल कर्तव्य समझकर कर्म करते जाओ और इस ओर कोई दृष्टि न दो कि कर्म का फल क्या हो रहा है तुम्हारा समूचा ध्यान इसी में केंद्रित रहे कि जो कर्तव्य कर्म तुम कर रहे हो वह पूरी निष्ठा और दक्षता के साथ संपन्न हो योग का एक लक्षण वर्तमान में डूबकर कर्म करना कर्म में आनंद तब आता है जब हम अतीत और भविष्य के विचारों में न खो अपने आप को वर्तमान में रखते हैं एक चित्रकार अपने कर्म में तब डूबता है जब उसे अतीत की याद नहीं सताती जब भविष्य का सुनहला सपना उसे परेशान नहीं करता और तब वह अपनी श्रेष्ठतम कृति का निर्माण करता है एक यंत्रवादक अपनी कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब करता है जब वह अतीत की स्मृतियां बिसार कर और भविष्य का ताना बाना बुनना छोड़ वर्तमान में डूब जाता है हमारे साथ मुश्किल यह है कि या तो हम अतीत की स्मृतियों में खोए रहते हैं या फिर भविष्य का ताना बाना बुनते रहते हैं और अतीत और भविष्य दोनों हमें वर्तमान में डूबने नहीं देते जैसे अतीत एक कल्पना है क्योंकि वह बीत चुका वैसे ही भविष्य भी एक कल्पना है क्योंकि वह अनागत है कर्म की सिद्धि और असिद्धि में हम समान तभी रह सकते हैं जब वर्तमान में रहकर कर्म कर करें और वर्तमान में हम तभी रह सकते हैं जब फलाशक्ति छोड़कर कर्म कर कर करें बुद्धि के ऐसे समत्व भाव को जहाँ पर योग कहकर पुकारा गया है